सत्पचिंता मणि त्याग से भगवत प्राप्ति गौ देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियम नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है ऐसा समझ कर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी भंडार भरपूर राक्षी ऋषि सिद्धि कुर्सी श्री काली जी के आश्रय श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर कर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नृत्य रोकण नकल आदि के आरंभ करने में भी उपरोक्त रीति से ही लिखना घ माता पितादी गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय पुरुष वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना अंगा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग पंच महायज्ञादि नित्य कर्म एवं अन्य नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञादि का करना तथा अन्य वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ ही उनका आचरण करना च आजीविका का द्वार गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष और वाणिज्य आदि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र में विधान किए गए हों उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मों का करना शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रो प्रति से भोजन वस्त्र और औषधादि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि के समान समझकर केवल कर प्राप्ति के लिए ही योग्यता के के के अनुसार उनका आचरण करना। चार श्रेणियों त्याग सहित इस श्रेणी त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन, आसादि संपूर्ण में तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बंध वजन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं उन सबको क्षण भंगुर और नासवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाली और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना यह छठी श्रेणी का त्याग है